संक्षिप्त महाभारत आश्रम वासिक पर्व धित्राष्ट्र और गांधी गांधारी का कुंती आदि के साथ वनगमन और कुंती का युधिष्ठिर आदि को समझाकर लौटाना वैश्व पायन जी कहते हैं राजन तदंतर ग्यारहवें दिन प्रातःकाल गांधारी सहित धित्राष्ट्र ने वन जाने की तैयारी करके पांडवों को बुलाया और उनका यथावत अभिनंदन किया उस दिन कार्तिक की पूर्णिमा थी उन्होंने वेद के पारंगत विद्वानों से यात्रा कालोचित करवाकर वलकल और मृग चर्म धारण किया और अग्निहोत्र को आगे करके वे राजमहल से बाहर निकले फिर लाजा और भांतिभा के फूलों से उस घर की पूजा करके उन्होंने धन देकर भृत्यो का सत्कार किया तत्पश्चात सबको विदा करके चल दिए उस समय राजा युधिष्ठिर हाथ जोड़े हुए कापने लगे से उनका गला भर आया और वे जोर जोर से भिलक भिलक कर रोने लगे भीमसेन, अर्जुन, नकुल सहदेव, विदुर संजय, कृपाचार्य, उनके पीछे पीछे चले आगे आगे कुंती गांधारी का हाथ पकड़े चल रही थी उनके पीछे आंखों में पट्टी बांधे गांधारी थी गांधारी का हाथ कुंती के कंधे पर था और राजा धित्राक्ष गांधारी के कंधे पर हाथ रखे निश्चिंतता पूर्वक चले जा रहे थे सुभद्रा उस समय दुख के आवेग से वे कुर्री की भांति स्वर से विलाप कर रही थी उनके रोने की आवाज सुनकर चारों ओर से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्रों की स्त्रियां भी घर छोड़कर बाहर निकल आई जिन रमडियों ने कभी बाहर आकर सूर्य और चंद्रमा तक को नहीं देखा था वे ही कौरव राज के वन में प्रस्थान करते समय शोक से व्याकुल होकर खुली सड़क पर आ गई थी तदनंतर राजा धित्राष्ट्र वर्धमान नामक द्वार से होते हुए हस्नापुर नगर से बाहर निकले वहां पहुंचकर उन्हें बारम आग्रह करके अपने साथ आए हुए जनसमूह को विदा किया विदुर और संजय ने राजा के साथ वन में जाने का निश्चय कर लिया था इसलिए वे दोनों नहीं लौटे किंतु कृपाचार्य और महारथी को युवासियों के हाथों सौंपकर उन्होंने लौटा दिया। पुरवासियों के लौट जाने पर राजा युधि ने रणवास की स्त्रियों को साथ लेकर धित्राष्ट्र की आज्ञा से लौटने का विचार किया और वन की ओर जाती हुई अपनी माता कुंती से कहा माता आप अपनी बहुओं के साथ नगर को लौट जाइए मैं महाराज के पीछे पीछे जाऊंगा ये धर्मांरेश तपस्या का निश्चय कर चुके हैं इसलिए इन्हें वन में जाने दीजिए के इस प्रकार कहने पर कुंती की आंखों में आंसू तो भी वे गांधारी का हाथ पकड़े चलती ही गई जाते जाते ही उन्होंने युधिष्ठि से कहा महाराज तुम सहदेव की कभी उपेक्षा न करना ये मेरे और तुम्हारे परम भक्त है संग्राम में कभी पीठ न दिखाने वाले और अपने भाई कर्ण को भी सदा याद रखना क्योंकि मेरी ही दुर्बुद्धि के कारण वह वीर युद्ध में मारा गया बेटा मुझ अभागनी का ही लोहे का बना हुआ है, तभी तो आज कर्ण को ना इसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। तो अपने भाइयों के साथ उसके लिए दान पुण्य करते रहना मेरी बहू द्रौपदी का भी सदा प्रिय करना भीमसेन अर्जुन और नकुल का हमेशा ख्याल रखना आज से कुरुकुल का भार तुम्हारे ही ऊपर है अब मैं वन में गांधारी के साथ रहकर तपस्या करूंगी और अपने इंसास ससुर के चरणों की सेवा में लगी रहूंगी कुंते के ऐसा कहने पर भाइयों सहित युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ वे थोड़ी देर तक मौन रहकर कुछ सोचते रहे इसके बाद शोकाकुल होकर माता से बोले मां आपने अपने मन में यह क्या ठान लिया आपको ऐसा नहीं करना चाहिए मैं इसके लिए अनुमति नहीं दे सकता हम लोगों पर कृपा करके लौट चलिए पहले आपने ही विदुला के वचनों से हमें के के पालन के लिए उत्साहित किया था क्षत्रियम भगवान श्री कृष्ण के संघार करके इस राज्य को हस्तगत किया है कहा आपकी वह बुद्धि और कहा आज का यह विचार हमें क्षत्रिय धर्म पर स्थित रहने का उपदेश देकर आप स्वयं उससे गिरना चाहती है भला हमको अपने इस बहु को और इस राज्य को छोड़कर आप इस दुर्गम वन में कैसे रह सकेंगे अतः हमारे ऊपर कृपा कीजिए अपने पुत्र के ये अश्रुगत वचन सुनकर कुंती के नेत्रों में भी आंसू उमड़ आए तो भी वे रुक न सकी आगे बढ़ती ही गई तब भीमसेन ने कहा माताजी, जब पुत्रों के जीते हुए इस राज्य को भोगने का अवसर आया और राजधर्मो के पालन की सुविधा प्राप्त हुई तो आपकी बुद्धि कैसे बदल गई क्या कारण है कि आप हमें छोड़कर वन को जाना चाहती हैं जब वन में ही रहना था तो बालक अवस्था में हम लोगों को और दुख शोक में डूबे हुए इन कुमारों को आप नगर में क्यों ले आई माँ हम लोगों पर प्रसन्न होइए और बलपूर्वक प्राप्त की हुई राजा युधिष्ठिर की राज लक्ष्मी का उपभोग कीजिए यह सुनकर भी कुंती वनवास के निश्चय से विचलित न हुई उनके पुत्र नाना प्रकार से विलाप करते रहे उन्होंने उनकी बात नहीं मानी सास सा निश्चय कर चुकी थी इसलिए अपने रोते हुए पुत्रों की ओर बारम्बार देख कर भी वे टस से मस न हुई आगे बढ़ती चली गई पांडव भी अपने सेवकों और अंतपुर की स्त्रियों के साथ उनके पीछे पीछे जाने लगे युद्ध के लिए उत्साहित किया था जिन्हें तुम्हारा राज्य छीन लिया गया था तुम सुख से भ्रष्ट हो चुके थे और तुम्हारे ही बंधु बांधव तुम्हारा तिरस्कार कर रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें युद्ध के लिए उत्साह प्रदान किया था पांडु की संतान किसी तरह नष्ट होने से बच जाए और तुम सब भाइयों के सुयक्ष का नाश न होने पावे इस उद्देश्य से ही मैंने तुम्हें युद्ध के लिए उकसाया था उसमें मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था मैं अपने स्वामी महाराज पांडु के विशाल राज्य का सुख भोग चुकी हूँ बड़े बड़े दान और विधव सोमपान भी कर चुके हूँ मैंने अपने लाभ के लिए श्री कृष्ण को प्रेरित नहीं किया था विदुला के वचन सुन, सुनाकर जो उनके द्वारा तुम्हारे पास संदेश भेजा था वह सब तुम्हारी रक्षा के उद्देश्य से ही किया गया था युधिष्ठिर, अब मैं तपस्या के के द्वारा अपने पति पवित्र लोक में जाना चाहती हूँ अतः वनवासी सास ससुर की सेवा करके तब के द्वारा इस शरीर को सुखा डालूंगी तुम भीमसेन आदि के साथ लौट जाओ मैं आशीर्वाद देती हूँ तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी रहे और तुम्हारा हृदय अत्यंत उदार हो